शिवपुराण रुद्र संहिता व्यास जी ने पूछा महाबुद्धिमान शरद कुमार जी आप जो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं अथवा आप धन्य हैं अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दक्ष हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा दक्षों की क्या गति हुई यदि यह वृत्नांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक में वर्णन कीजिए सूद जी कहते हैं मुने व्यास जी का प्रश्न सुनकर शिष्टकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के जुगल चरणों का स्मरण करके बोले सनत कुमार जी ने कहा महाबुद्धिमान व्यास जी जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच खत भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित दिख रही थी देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देख खड़े ही रह गए कुछ बोल ना सके वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानीपूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का जो देवों के भी देव भाव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हैं स्तमन किया तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की यो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले शंकर जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण मैं तुम लोगों का पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो सनत कुमार जी कहते हैं मुनुष्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा फिर तो वे बोल उठे देवताओं ने कहा भगवान देव देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देवसत्तम जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें सनत कुमार जी कहते हैं महर्षि जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्ध से ऐसी प्रार्थना की तब ये शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले अच्छा सदा ऐसा ही होगा ऐसा कहकर शंकर जी ने जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया इसी प्रकार मैं जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था शंभु को प्रसन्न देखकर कर हर्षित मन से वहाँ आया उसने भाव से हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक हर तथा देवों को भी प्रणाम किया फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया तत्पश्चात दानवश्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगा जिस श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए सवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले